गीता तत्व चिंतन देही का स्वरूप देही की परिभाषा देही का अर्थ होता है देहधारी आत्मा यह आत्मा जैसे इस देह में विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव करता है वैसे ही विभिन्न देहों का भी इस अपरिवर्तनशील आत्मा के ही कारण स्मरण की क्रिया संभव हो पाती है सतत परिवर्तनशील अवस्थाओं की बातें स्मरण रखना तथा सबको एक श्रृंखला में गूंथ कर देखना इस कूटस्थ तत्व के ही कारण संभव होता है वही निरंतर भागते हुए घटना प्रवाहों को अर्थ प्रदान करता है जैसे हम सिनेमा देखते हैं पर्दे पर स्क्रीन पर भागती हुई फिल्मों की प्रतिबिंबित किया जाता है अलग अलग टुकड़ों में यदि फिल्म को देखें तो वे सारी की सारी फिल्में अर्थहीन मालूम पड़ती है पर जब इन फिल्मों को हम एक स्थिर पर्दे पर प्रोजेक्ट करते हैं प्रतिबिंबित करते हैं तो उन्हें फिल्मों में एक अर्थ की कड़ी पिरोई मालूम पड़ती है यदि पर्दा हिलता रहे तो वह यह अर्थ प्रकट नहीं हो पाता सतत भागती ही फिल्मों में निहित अर्थ को पकड़ने के लिए पर्दे का स्थिर होना अनिवार्य है इसी प्रकार देह और मन सतत भाग रहे हैं इन भागते हुए घटना चक्रों को अर्थ प्रदान करने वाला वह स्थिर आत्मतत्व है जो देह और मन के आधार के रूप में अवस्थित है और जिसे देही कहकर पुकारा गया है यह देही ही अनेकता में एकता की प्रतीति उत्पन्न करता है देही की धारणा मनुष्य को धीर बनाती है जैसे हम किसी धनिक व्यक्ति के बैठक खाने में गए वहां उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के सैकड़ों चित्र क्रम से टंगे हुए हैं पहला चित्र तब का है जब वह कुछ क्षण पहले माता के गर्भ से बाहर निकला था और अंतिम चित्र तब का है जब उसे चिता पर लिटाया जा रहा है कितने विभिन्नता है चित्रों में पर सभी चित्रों में एकता का आभास देने वाला वही देही है जो शरीर की अवस्थाओं के परिवर्तन साक्षी है तथा शरीर के परिवर्तनों का भी नोबल लॉरेट एलेक्सिस की भाषा में यह देही मैन द अननोन मानव का अज्ञात रूप है मैन द नोन मनुष्य का अज्ञात रूप सभी का जाना पहचाना है मनुष्य का वजन कितना है उसकी ऊंचाई कितनी है उसके शरीर का रंग कैसा है उसके चलने का ढंग कैसा है उसकी वेशभूषा कैसी है यह सब मनुष्य का अज्ञात रूप है जो सतत बदलता रहता है इन बदलते रूपों के पीछे यदि उसका अपरिवर्तनशील अप अज्ञात रूप न होता तो इन रूपों का कोई अर्थ ही नहीं हो पाता यह अज्ञात रूप ही स्मृति शक्ति और विचारों की सुसंबद्धता का आधार है जो व्यक्ति इस देही की धारणा करने में समर्थ है वही श्री भगवान की भाषा में धीर है बुद्धिमान और विवेकी है अर्जुन से वे धीर बनने को कहते हैं जो धीर बनता है वही मोह से ऊपर उठने में समर्थ होता है अर्जुन इसे भी समझ लेता है पर कहता है ये इच्छा करने मात्र से तो धीर नहीं बना जा सकता धीर बनना साधना सापेक्ष है और साधना समय सापेक्ष है अतः जब तक धीर नहीं बना जाता तब तक तो स्वजनों के शरीर के वियोग से दुख होगा ही ऐसी दशा में क्या किया जाए श्री भगवान इसका भी उपाय बताते हैं कहते हैं मात्रास पर शासकौते तो शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाईनो निस्तांस तीक्षस्व भारत हे कुंती पुत्र इंद्रियों और उनके साथ विषयों के संयोग शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों के उपजाते हैं वे आते हैं और चले भी जाते हैं अतः अनित्य हैं इस कारण हे भरतवंशी अर्जुन उनको तू सहन कर यम ही न व्यस्यते पुरुषम पुरुषशभ भ समदुख सुखम धीरम सोमृतवाय कल्पते हे पुरुष श्रेष्ठ सुख दुख में समान रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्यसित नहीं करते वही अमरता का अधिकारी होता है